श्री पुराण महत्व चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विन्ध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिसाच्योनी से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होना श्री सूत जी बोले सोनक एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी चंचराज आप ब्रह्म स्वरूपी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपणी आद्या प्रकृति है आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं सूर्य कहते हैं सोनक जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तव सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा पार्वती बोली सखी चंचुले सुंदरी मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ बोलो क्या वर मांगती हो तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है चंचुला बोली निष्पाप गिरिराज कुमारी मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ हैं उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती कल्याण कल्याणमयी दीन व मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूँ वैसा ही उपाय कीजिए महेश्वरी महादेवी मेरे पति एक शुद्ध जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए गिरिजा बोली बेटी तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विन्ध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है इस समय वह पिशाद अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है वह दुष्ट मही वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है सूर्य कहते हैं सौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्रथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा चंचुला बोली महेश्वरी महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए देवी कुसित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है यह शीघ्र बताइए आपको नमस्कार है